बताए देते हैं सच्ची बात नहीं है जगत निवादियों का मत है कि शास्त्र अविद्या से कल्पित है इसलिए मीठा है लगे गया अविद्या से कल्पित वस्तु होती है शास्त्र मीख्या क्यों है क्योंकि शास्त्र संपूर्ण प्रपंच के मिथ्यात्व का निरूपण करके एक मास निर्देश ब्रह्म का विस्तारण करते हैं लगे शास्त्र संपूर्ण प्रखंड के मिथ्यात्व का अनुपण करके एक मास निर्देश ब्रम का विस्तारण करते हैं सात प्रतिपात इस अर्थ का किसका निर्विदेश का सात प्रतिपाद इस अर्थ का उत्तर काल में वाद नहीं होता है इसलिए यह ब्रह्म सिद्ध होता है और सब क्या है और ब्रह्म अच्छा और ब्रह्म सत्य क्यों सिद्ध होता है क्योंकि इसका में उत्तर काल में उत्तर इसलिए सत्य हो गया और सबका वाद होता है और समय हो गया बातें यह मत उचित नहीं है क्योंकि शून्य ही तत्व है इस माध्यमिक बोध के कथन से ब्रह्म का विवाद हो जाता है बुद्ध तो उससे भी आगे चल रहा है जो कहते हैं कि ब्रह्म का बाद नहीं होता है तो ब्रह्म का बाद किस से हो जाएगा इस माध्यमिक बोध के कथन से ब्रह्म का विवाद हो जाता है तो उत्तर काल में ब्रह्म का निषेध नहीं होता है कह सकेंगे आप तो उत्तर काल में ब्रह्म का निषेध नहीं होता ऐसी बात नहीं है इसलिए ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा इस पर निर्देश कहते हैं क्या कहते हैं कि माध्यमिक का कि हैं वाक्य हो जातेमत अनुया इसलिए वह वृद्ध का वादी क्या कहा जाएगा यह कठन उचित नहीं है संक्रमत का क्यों निर्देशता सत्य है की भांति कल है तो फिर वो बंद करेगा भाई जब यदि ध्यान देना दूहरा रहा उनका कहना है इस जो है ना शास्त्र भी मिथ्या है।, ति है तो ये विद्यालय है ग्रांति है तो संपूर्ण शास्त्र क्या करते हैं संपूर्ण जगत के मिथ्यात्व तो को सिद्ध करके एक निर्विशेष चिन्ह मात्र ब्रम का प्रतिपादन करते हैं और निर्विशेष चिन्ह का कभी वाद नहीं होता है तो क्या हो जाता है सत्य तो कभी वाद नहीं होता है यहाँ पर क्या रहेगा माध्यमिक बोर्ड क्यों नहीं होता है शून्य तत्व तो है हमारे शास्त्र से तुम्हारा बात हो तुम्हारा ब्रम भी मिथ्या हो गया इस तरह शांक्र मृत्यु ओर ऐसी क्या जाएगा कथन भ्रांति लग है तो उसके द्वारा क्या है कि ब्रह्म का बार तो ये कहना उचित नहीं है तो सत्य है की उसका क्या है की अनुसार वेद भी कल्पित है वेद भी कैसे तो जब तो जैसे कि बौद्ध का शास्त्र भ्रांति कल्पित है तो उसके सिद्ध नहीं हो सकता है तुम्हारा शास्त्र भ्रांति कल्पित है तो तुम्हारे शास्त्र वो क्या है से से क्या क्या सिद्ध सिद्ध नहीं नहीं, नहीं होगा होगा तो वेद हो दम बात है लगा ये। क्योंकि हाँ यह कथन उचित माध्यमिक का वो भ्रांति मूलक है इसलिए वह ब्रह्म का नहीं कर सकता है या कथन उचित नहीं क्योंकि निर्विशेषता दोस्त्र भी भ्रांति कल्पित है इसलिए शास्त्र ब्रह्म की सिद्धि यदि भ्रांति से ब्रह्म की सिद्धि होती तो सिद्ध हो तो वो शास्त्र है तो माध्यमिक सिद्धि हो सकती है तो माध्यमिक के भ्रांति मूलक वाक्य से ब्रह्म का वाद भी हो सकता है माध्यमिक सिद्धांत का ही उत्तर काल में वाद नहीं होता है ना शून्य का बात करने वाला फिर कुछ नहीं मानेगा माध्यमिक सिद्धांत का ही उत्तर काल में बात नहीं होता है इसलिए सर्व शून्यवाद ही सबको काटने वाला अंतिम वाद होगा और वही भी हो जाएगा कब शास्त्र को माने निच्या। निच्या। निच्या। निच्या। कैसा मानेंगे क्या कैसा मानेंगे तब यह सब आएगा इस विवेचन ऐसी यह सिद्ध होता है कि सत्य शास्त्र ऐसी ही ब्रह्म हो सिद्ध होगा इससे सिद्ध होगा और भ्रांति कल्पित शास्त्र ऐसी सिद्ध है यही कहे हमारे सत्य शास्त्र से सिद्ध है तो आप कह सकते हैं भ्रांति हमारा सत्य है कल्पित तो वाक्य जीत हो जाएगी हमारा सत्य शास्त्र ऐसी सिद्ध है और उनका नीचे शास्त्र ऐसी सिद्ध है तो क्या उनके वाक्य ऐसी हमारे भ्रम का बात नहीं होगा लेकिन ये कह नहीं सकते हैं की ऐसा कहते हो जाएगा सभी ऐसी हो गया ना बराबर क्या बहुत दिन से आगे चिंतन करता है तभी ये अब्दुल अग, सिद्धि टीका का टीकाकार है ना अब्दुल सिद्धि ग्रंथ में रविंद्रानंद की भूमिका पड़ी रविंद्रानंद की ये लोग जो कहते हैं कि हमारे आचार्य ने बहुत बड़ा काम किया जगत को भी क्या सिद्धि कर दिया सब वैदिक लोग सत्य मानते थे हमारे आचार्य ने जगत को सत्य सिद्धि किया न्यायृत रंजिणी का लिखा है की तुम्हारे आचार्य ने क्या नया काम कर दिया बहुत बहुत खूब चाटा है बहुत पहले तो तो उसका को में ऐसी चक्कर काट जाएंगे जो कहते हैं ना मिथ्या है दिलो। दिलो तो वही जीत जाएगा माध्यमिक और निर्देश द्वेटियों का साक्षात्म निर्धार नहीं है दोनों का नहीं है क्यों माध्यमिक बौद्ध सबको को शून्य सब मानते हैं इसलिए वे अपने पक्ष के साधक प्रमाण को भी स्रीथ, स्रीथ। में से निर्देश विद्वान ब्रह्म सभी को इसलिए वे अपने पक्ष के साधक प्रमाण को भी प्रमाण् ही है ना चलिए इस प्रकार ये दोनों ही प्रमाण को सत्य नहीं मानते हैं अतः इनका में वाद में अधिकार वाद भी संग्राम के समान है जिस प्रकार आयु धारियों का ही युद्ध में अधिकार है आयुध आयुक्त युद्ध कर सकता है क्या? उसी प्रकार प्रमाण और तर्क को सत्य मानने वालों का ही वाद में अधिकार है उक्त तो दोनों तो प्रकार के विद्वानों को अपने मत के अनुसार मानना पड़ता है कि मेरे पास प्रमाण और तर्क नामक कोई पदार्थ नहीं है कोई सत्य पदार्थ है जिस प्रकार मध्यस्थ पुरुष सस्तधारियों को ही युद्ध करने की अनुमति दे सकता है उनके साथ नहीं पुरुषों को युद्ध करने की अनुमति नहीं दे सकता है हैं? उसी प्रकार मध्यस्थ पुरुष प्रमाण और तर्क सत्य मानने वाले विद्वानों को ही शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे सकते हैं, प्रमाण और तर्क सत्य न मानने वालों को साक्षरार्थ करने की मित्र इस विषय में तुम्हारी भट्ट कहते हैं की शास्त्रार्थ के साधन सत्य प्रमाण और तर्क मानने वालों का ही शास्त्रार्थ में अधिकार है प्रमाण और सर के रहित विद्वानों का नहीं है सर्वदा पाया नाम वाद मार्ग प्रवर्त वाद मार्ग मतलब के लिए अधिकारो अनुपाय है नत उपाय है इनके बाद शास्त्र है सत्य शास्त्र उपाय न होने ऐसी न अधिकारा इनका अधिकार नहीं है किसमें वाद ने किसका सुन ला यद्यपि यहाँ सुन्दवादी का ही उल्लेख है फिर भी व्यवस्था के प्रति है। भी चिंता मानते हैं वो भी वैसा मानते हैं तो कहा उन्होंने के लिए है, पर इन नहीं लागू हो जाएगा क्योंकि इनका भी वैसा ही अभिप्राय है कुल मिलाकर के ऐसा ही सत्य सत्यम प्राणा वही सत्यम तेसाम सत्यम इसका अर्थ भी पहले देख लेना ब्रह्म का नाम सत्य का सत्य है आप नाम देगा सत्य का सत्य सत्य। ब्रह्म का क्या नाम है सत्य का सत्य कैसे उसको बताते हैं प्राणा वही सत्यम प्रसंगानुसार देखे ना प्राण का थे आत्मा है ना तो प्राणा वही सत्यम का क्या थे जीवात्मा सत्य सत्य और तेसाव सत्यम और तैसा मतलब उन उनमें भी सत्य कौन हो गया उनमें भी सत्य कौन हो गया नक्षत्रा नाम हम सशि तो शि नक्षत्रों के अंदर है सही नहीं है ना फिर धारण हो गया ना वो सही कि उनसे भी उनमें भी बढ़कर के सत्य कौन है परमात्मा इसलिए उसका क्या नाम है सत्य से सत्य हाँ इसी हम मानते हैं ब्रह्म सत्य का सत्य है मतलब क्या सत्य का सत्य कौन है ब्रह्म पर यह जीव प्रकृति में नहीं है है सत्य पर इनसे में बढ़कर सत्य कौन है परमात्मा परमात्मा तो सबको एक समान मान रहे हैं क्या तीनों को नहीं तो मतलब सत्य मिथ्या नहीं है पर यहां पर सत्य में काल का निर्माण नहीं है सत्य में हाँ सत्य पदार्थ एक जैसे नहीं है पता है एक अभी प्रसंग अनुसार देखे ऊपर अंडल लाइन प्रकृति का स्वरूप परिणाम होता है मिल गया और जीवन जीवात्मा का परिणाम So, eksha, जीवा? Aur, Or, इसlaya, eksha, koon, तो इसलिए प्रकृति की अपेक्षा सत्य कौन हो गया और जीवात्मा का धर्म का परिणाम होता है नहीं। और परमात्मा का धर्म का भी नहीं। इसलिए जीवात्मा की अपेक्षा कौन सत्य है बताइए तो सत्य ऐसी सत्यम इस प्रकार छुट्टी सत्य पदार्थों के समय को कहती है लोग कहें सत्य ही होगा दूसरा नहीं होगा दूसरा क्यों नहीं होगा सूत्री खुद बोलती है सत्य ऐसी सत्यम सबको सत्य ले है पर सत्य पदार्थ एक जैसे है क्या छुट्टी छुट्टी की बात लीजिए अब देखो कितनी अच्छी बात है देखो इसमें ने रममे सत्य सत्यम ज्ञानमतम ब्रह्म है न सत्य सत्य पदम निरुपाधिक सत्ता योगी ब्रह्म मिला सत्यम ज्ञानमतम ब्रह्म यहाँ पर सत्य पर निपाधिक सत्ता वाले ब्रह्म को कहता है निरुपाधिक सत्ता वाले ब्रह्म हाँ निपाधिक सत्ता को किसी दिन समझा लेंगे प्लस निरुपाधिक सत्ता वाले इसकी परमात्मा की सत्ता देश काल उपाधि के अधीन है क्या नहीं घटाधी की सत्ता तो निर्पाधिक सत्ता वाले प्रमुख को कहता है ते, ते, ते का ऐसा अर्थ होने ऐसी सत्यपद का है ना होने से विकारास्पद अचेतन प्लसता विकार वाले अचेतन स्रोकता विकार वाले अचे और उसके सम्बद्ध चेतन अचेतन प्रकृति ऐसी सम्बद्ध कौन होता है चेतन जी कर थे कि विकार का आश्रय विकारास्प है कि विकार वाला अचेतन विकार वाला और अचेतन से संबंधित चेतन व्यापृत हो जाता है इन दोनों की व्याकृति हो जाती है सत्य पथ कहने से जीव प्रकृति ग्रहण होगा सत्य भी है, ये भी है तो ये ना ना पर सत्यम ज्ञान बधन ग्रहण में सत्यपथ कहने में इंदिरा ही होगा जीव वैसे सत्य नहीं है लेकिन सत्य है क्यों क्यों इंद्रवादी है ठीक है सत्य इसमें ये देखना आपको भी बता दीजिए अच्छा